भद्रंग कर्णे शुणुया मेवा भद्रम पशे मजजा स्थिस्तुवा गुशस्तनूसमदेवित जयु स्वस्न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्वेदा स्वस्ती नक्षो अनेमी स्वस्ती नो बृहस्पतिर्द शाति शा शा शं शराचार्यं केशवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने यो नमः शांति शांति नम ओथवेदीय ब्राह्मण भाग भाग्यी प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं छह प्रकरणात्मक प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण में पंचम कंडिका तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं इसमें भार्गवैधर्भ का प्रश्न है और आचार्य पिप्पला जी उत्तर दे रहे हैं आचार्य पिपला जी के प्रति भार्गव ऋषि ने प्रश्न किया कि इस शरीर को धारण करके रखने वाले कितने देव हैं शरीर को धारण करने वाले में से कौन कौन है जो अपने कार्य का प्रचार प्रसार करते रहते हैं और ये कहा कि इनमें वरिष्ठ कौन है आचार्य पिपलाद जी ने इन प्रश्नों का उत्तर भार्गव ऋषि के चतुर्थ कंडिका तक दे दिया द्वितीय तृतीय चतुर्थ इन तीन कंडिकाओं में तीनों प्रश्न के उत्तर हो गए ये बताया गया कि जो आकाशादि अधिदेव है आकाश आदि के अभिमानी देवता और अध्यात्म में वागादि समस्त इंद्रिया ये इस शरीर के विधारक हैं है? हाँ। तो समस्त इंद्रियों में मन भी आ गया बाह्य करण है वागादि करण है मन और इनमें से प्राण को छोड़कर के सब के सब शरीर विधारण रूप जो अपना व्यापार है महत्ता है इसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं और इनमें वरिष्ठ है मुख्य प्राण तान वरिष्ठ प्राण वाच इत्यादि में प्राण का वरिष्ठ विशेषण देकर के बताया गया लेकिन प्राण ने जो उत्तर दिया भार्गव प्राण ने जो इन फिर सुना ऐसा भार्गव ऋषि ने प्रश्न प्रश्नों का उत्तर दे दिया और मुख्य प्राण ने आकाशादि अभिमानी देवताओं के तथा वाघादि के अभिमान को जाना इनमें से प्रत्येक जन अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए ये कह रहे हैं कि संपूर्ण शरीर का विधारण हम मिलकर के करते हैं ऐसा कहते तब तो ठीक ही था वास्तविकता का कथन था लेकिन अपने-अपने श्रेष्ठता के लिए ऐसा अभिमान कर रहे हैं कि हमारे कारण ही यह शरीर विधारित है जीवित है शरीर को हमने धारण करके रखा है ऐसा प्रत्येक इनमें से समझने लगा श्रेष्ठता का अभिमान होने से और प्राण ने ये जाना और कहा कि आप लोग इस प्रकार का मिथ्या मिथ्याभिमान मत करो जैसे गोवर्धन को तो उठाया भगवान कृष्ण ने लेकिन गोकुलवासियों को भी सब उन वहां के ब्रजवासियों को श्रेय देने के लिए ये कहा कि आप लोग भी थोड़ा हाथ लगा लो लेकिन उनमें से हरेक यदि ये कहे कि मैंने ही धारण करके रखा मैंने ही धारण करके रखा तो ये तो उनका अभिमान होगा सब मिलकर के भी धारण नहीं कर सकते यदि सत्य संकल्प भगवान कृष्ण का वो संकल्प न हो तो नहीं धारण कर सकते तो ऐसे ही मुख्य प्राण ने कहा कि आप लोग मिथ्या अभिमान मत धारण करो इस शरीर को तो धारित करके मैंने रखा है अरे वास्तविकता है लेकिन प्राण के इस कथन पर विश्वास इन सब का नहीं हुआ इसका कारण है कि मिथ्या अभिमान ज्यादा है उत्कर्ष को प्राप्त है तो अविवेक की मात्रा यदि बुद्धि में अधिक हो तो हितैषी समझा भी दे तो ऐसा लगता है कि वो समझाने वाले वाला ही ना समझ है जिसको समझाया जा रहा उसके बुद्धि में ऐसा विपरीत प्रत्यय उसके विषय में भी होता है ये समझता नहीं है मैं ठीक समझा हुआ हूं ऐसा अविश्वास हो जाता है तो आकाश आदि देवताओं को भी प्राण के वचन पर विश्वास नहीं हुआ और प्राण ने जाना अब उनको प्राण को लगा कि इनके इस अविश्वास का हेतु मिथ्या अभिमान जब तक इनका नहीं निकलता तब तक इनको विश्वास नहीं होगा कि शरीर विधारण मेरा ही व्यापार है इसके लिए फिर मुख्य प्राण ने उनके उस मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए इस शरीर से निकलने का विचार करके निकलना प्रारंभ किया और जैसे ही निकलना प्रारंभ किया तैयारी शुरू हो गई निकलने की तो इन सबकी तो इच्छा शरीर से निकलने की थी नहीं वाग की लेकिन मुख्य प्राण के निकलने निकलना प्रारंभ करना और एक प्रकार से एक पैर शरीर के बाहर एक पैर शरीर के अंदर ऐसी स्थिति में इनका भी इस शरीर में रहना संभव नहीं हो पा रहा है ये भी कंपित होने लगे भूकंप आने पर जैसा व्यक्ति स्थिर नहीं बैठ पाता हिलता है अस्थिर हो गए ये भी और ये समझ गए कि मुख्य प्राण निकल रहा है इसी के कारण हमारी ये स्थिति हो रही है हम चाहते हैं इस शरीर में स्थित रहना लेकिन स्थित नहीं रह पा रहे हैं का मतलब उनका जो अविवेक था वह चला गया और उनके अंदर विवेक उदित हुआ और विवेक के कारण फिर पहले जो प्राण ने कहा था उस पर उनका विश्वास हुआ कि मुख्य प्राण ही इस शरीर का विधारक है और इसे स्वीकार करने के बाद प्राण की उत्कृष्टता और अपनी निकृष्टता का बोध जैसे ही वाघादियों को हुआ तो ये सब मिलकर के प्राण की स्तुति करने लगे प्रशंसा करने लगे ओ प्राण की प्रशंसा पांचवे कंडिका से लेकर के समाप्ति तक वागादि के द्वारा की गई श्रुति बता रही है प्राण स्तोत्र कहलाता है प्राण स्तोत्र जैसे विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र है ना भगवान विष्णु का शिव महिम्न स्तोत्र है शिव का ऐसे पंचम कंडिका से लेकर के इस प्रकरण के अंतिम तक तेरह कंडिका है तो नौ मंत्रात्मक ये एक स्तोत्र है प्राण का और प्राण उपासक को कहा जाता है कि प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए जो प्राण उपासक है उसे तो वाघादी ने जो स्तुति प्राण की, की उसे बताया जा रहा है पंचम कंडिका में वागादि ने प्राण को कहा कि आप ही अग्नि बन करके एक प्रकार से जल आ, जल रहे आ, जल रहे हैं और दाह्य को जला रहे हैं सूर्य बन करके आप ही जगत को प्रकाशित कर रहे हैं आप ही पर्जन्य बन करके वृष्टि करते हो आप ही इंद्र बन करके प्रजा के पालक बन गए हो और वायु बन करके बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान कर ले जाते हो पृथ्वी बन करके सबके आश्रय बने हो और हे दे आप प्राणदेव ही रई यानि अन्नरूप होकर सब के सबके भोज्य बने हो और जो भी सत सत्य मूर्त असत यानि अमूर्त हैं और अमृत जो भी हैं वह सब आप ही हैं जीवन का हेतु अमृत कहलाता है अब जो नवम ष्ट कंडिका है इसका उच्चारण कर लें आरा इथना भू सर्वं प्रतिष्ठो यजुंसी मनी यज्ञ क्षेत्र तो कहते हैं किं बहुना भाष्य में जो किम बहुना है ना ये पंचम ष्ट कंडिका का अवतरण है पांच नंबर जो भाष्य में दिया है वो स्थिति कारणम यह अमृत का व्याख्यान है कि अमृत अंश यद देवानाम स्थिति कारणम यहीं पर वो पांच नंबर होना चाहिए और फिर किम बहुना ना यह है वो ष्ट कंडिका का अवतरण कहते क्या कहें ये सारा जगत प्राण के आश्रित ही है केवल एक शरीर मात्र नहीं वेष्टि कार्यक्रम संघातस्थ जो अध्यात्म वायु विशेष है वह वेष्टि शरीर का विधारक है और समष्टि वायु सूत्रात्मा वह समि जो शरीर है ब्रह्मांड उसका विधारक है इसलिए उसी में सबका सब, सब प्रतिष्ठित है पूरा संसार इसे दृष्टांत से श्रुति समझा रही है तो ईव यानी यथा रथनाभो आरा ऊपर से जो अधारित करना प्रतिष्ठिता तो जैसे रथ के चक्र के नाभि में रथ चक्र के आर्य प्रतिष्ठित होते हैं स्थित हैं, आश्रित हैं रथ नाभि है रथ चक्र की नाभि है आश्रय आर्य हैं, आश्रित ऐसे रथ नाभि स्थानीय हैं, प्राण और बाकी संपूर्ण जगत हैं, अरे है अरे स्थानीय आश्रित इसलिए दार्शांत में कहते हैं एवं शब्द का या तथा शब्द का अध्यय करके लगाइए कि तथा प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम तो रथनाभि में जैसे अरे समर्पित हैं ऐसे प्राण में सर्वम प्रतिष्ठितम यानी समर्पितम आश्रितम सर्व से लेना सर्वम जगत सारा जगत प्राण में स्थित है प्राण सर्वाश्रय है इसलिए सर्वात्मा है तो सर्व शब्द की व्याख्या आगे है ये कहा कि प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम तो कौन कौन है जो प्राण में प्रतिष्ठित है तो उन्हें बताया जा रहा है सर्व पदार्थों को कि ऋचह यजुंसी सामानी यानी ऋग मंत्र यजुमंत्र मंत्र तीनों प्रकार के मंत्र और इन मंत्रों से संपन्न होने वाले यज्ञ यज्ञ कर्म य, आ, यज्ञ क्या नाम कर्म प्रमोद विधि ऐसा था ना तो ब्रह्म है वेद और वेद से लेना वेदों के मंत्र जिन मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ का संपादन होता है वे मंत्र उसमें यज्ञ का स्वरूप वर्णन भी है और यज्ञ के वे अंग भी हैं इसलिए ये मंत्र तीनों प्रकार के ऋग्वेद के यजुर्वेद के सामवेद के और इन मंत्रों के द्वारा प्रकाशित जो यज्ञ हैं और इन यज्ञों के निर्वर्तक जो ब्रह्म क्षत्र और शब्द से वैश्वों को लेना तो वर्णिक जो वेद विहित साधनों के अधिकारी हैं वे तो इससे कर्म के यज्ञादि कर्मों के प्रकाशक मंत्र उनके द्वारा प्रकाशित यज्ञादि कर्म और उनके निर्वर्तक वर्णत्रय ये भी बताया वेदाधिकारी ये सब के सब प्राणे प्रतिष्ठित प्राण में प्रतिष्ठित है ये सब प्राणात्मक ही हैं ऐसा तो भाष्य को देखिए आरा इव रथ ये दृष्टांत स्पष्ट होने से इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान ने नहीं की दार्टान्तिक जो है सर्व प्राणे प्रतिष्ठित इसमें सर्व पदार्थ बताया जा रहा है श्रद्धा श्रद्धा से लेकर के नाम पर्यंत सोलह कलाएं आगे बताई जाएगी इसी उपनिषद में इन सब को यहां पर सर्व शब्द से लेना सोलह कलाओं को सर्व पदार्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया श्रद्धाधि नामांतम सर्वम इसलिए टीकाकार लिखते हैं प्राण श्रद्धा खम वायु वक्षमान इदिना वक्षश कलात्मक ये श्रद्धादि नाम सर्वम ये सर्व पदार्थ हैं तो कौन है तो कहते प्राणाश्रद्वा इत्यादि के द्वारा बताई जाने वाली जो सोडस कलाएं हैं सोलह कलाएं हैं वे सब जगत के स्थिति काल में प्राण में ही स्थित है ऐसा लगाना तो स्थिति काले प्राणे एवं प्रतिष्ठितम आगे कहते हैं तथाच तथा ऋचह तथा तथरचो। यहां आदिगुण से गुण हुआ है तो तथर्च का यानी यानि मंत्रा यजुश यानी मंत्र और सामन यानी साम मंत्र ये त्रिविधा मंत्रा और तत्साध्यस्य तत्साध्य मंत्रों से निर्वर्तित होने वाला यज्ञ यानी वैदिक कर्म और वैदिक कर्म के निर्वर्तक निवर्तक सर्वस्य पाला ब्रह्मच क्षत्रिय और ब्राह्मण और शब्द से यज्ञादि कर्म कर्तृत्व अधिकृतम सर्वम एव ऐसा लगाना तो यज्ञादि वैदिक कर्म में अधिकारी जो है यहां उक्त वर्णद्वय से अतिरिक्त उनको उसको भी शब्द से लेकर के ये समझना कि ये सब के सब प्राण में प्रतिष्ठित है प्राणे प्रतिष्ठितम ऐसा अनु करना थोड़ी सी टीका है ब्रह्मच इसके विषय में ब्राह्मण जाति इत्यर्थ अर्थ ब्रह्म शब्द से ब्रह्म शब्द के कई एक अर्थ होते हैं ना ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा भी है ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी है ब्रह्म शब्द का अर्थ आ, ब्रह्मा भी है ब्रह्म शब्द का अर्थ संन्यास भी है ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति भी है तो अनेक अर्थक यहाँ ब्रह्म शब्द है तो उन अनेक अर्थों में से यहाँ पर ब्रह्म शब्द का ब्राह्मण जाति ब्राह्मण वर्ण ये अर्थ लेना है तो ब्राह्मण जाति इत्यर्थ और चब्दार्थम आह ब्रह्म च ये जो मूल में च शब्द है ष्ठ कंडिका का अंतिम पद उस आ, मूल कंडिकास्थ च शब्द का अर्थ भाषकर भगवान बता रहे हैं यज्ञादि कर्म कर्तृत्व अधिकृतम तो अधिकृतम सर्व एव तो यज्ञादि कर्म में अधिकृत जो भी है वे सब प्राण एव ये कहना प्राणे प्रतिष्ठितम इसलिए प्राण रूपयी है ये सह प्राण सप्तम कंडिका का अवतरण भाष्य है किंच प्राण की स्तुति वागादि कर रहे हैं यह सब प्राण की स्तुति में प्राण के सर्वात्मकत्व को बताया जा रहा है और प्राण सर्वात्मक होने से प्रजापति रूप हो जाएगा उसे रई सर्वात्मक होने से मिथुन का जो एक अंश है रई उसे सर्वात्मक बता करके प्रजापति रूप बताया ऐसे प्राण को सर्वात्मक बता करके प्रजापति रूप पहले भी बताया और यहाँ पर भी प्राण में प्रजापतित्व की सिद्धि के लिए ही वागादि के द्वारा की जाने वाली स्तुति में प्राण के सर्वात्मकत्व का वर्णन किया जा रहा है। वह प्राण के प्रजापतित्व गुण का संपादक होगा सर्वात्मकत्व प्रयोजक होगा तो सप्तम कंडिका का उच्चारण कर लें प्रजापति गर प्रजापति गर्भे तमे प्रतिजाशे तोभ्यं प्राण प्रजास्तिमा बलिम बलिहरती यह प्राण प्रतितिष्टसि तो सप्तम कंडिका के उत्तरार्ध में द्वितीय पद से हे प्राण ऐसा प्राण को संबोधित करके वाघादि कह रहे हैं कि हे प्राण तमेव प्रजापति ऐसा में करना तो यह प्रजापति सोपी त्वेव ऐसा में करना कि जो प्रजापति हैं प्रजापति शब्द का प्रयोग कहीं के लिए होता है ना मूल प्रजापति तो हैं हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा और दूसरा प्रजापति हैं उस हिरण्यगर्भ का कार्य जो विराड़ तो विराड़ को भी प्रजापति कहा जाता है समष्टि स्थूल कार्य वर्ग को भी विराड कहते हैं वो है तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ की उपाधि वाच्यार्थ की तीन है ना तत्पद के वाच्यार्थ और तोम पद के वाच्यार्थ और तुरीय है लक्षार्थ तुरीय कहते चौथे को तो एक तो माओपाधिक चैतन्य ईश्वर कहलाता है वो भी तत्वमशी वाक्यांतर्गत तत्पद वाच्यार्थ है माया के साथ साथ समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक चैतन्य जो हिरण्यगर्भ गर्भ कहलाता है वो भी तत्वमसी वाक्यार्गत शब्द का वाच्यार्थ है और आ, ये दो उपाधियां माया और समष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ साथ समष्टि स्थूल शरीर जो ब्रह्मांड है उसे भी मान लेते हैं उपाधि तो तीन उपाधि हो गई समष्टि स्थूल शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर और माया इन तीनों उपाधि से युक्त विराड वो भी तो तत्पद का वाच्य अर्थ है तो यहां पर तीनों उपाधियों से युक्त जो प्रजापति है प्रजापति तो कहा जाएगा ईश्वर को नहीं जो माय उपाधिक चैतन्य उनको ईश्वर तो कहते हैं लेकिन प्रजापति नहीं कहा जाएगा हम्म, और हिरण्यगर्भ से प्रजापति तो शुरू होता ईश्वर ही समि सूक्ष्म कार्य को भी माया के साथ साथ उपाधि के रूप में स्वीकार करता है तो उसे कहा जाता है प्रजापति वो ईश्वर की कार्य रूप जो उपाधि है उस उपाधि से युक्त होने के कारण ईश्वर का कार्य है समी सूक्ष्म शरीर और तदउपाधिक होने के कारण ईश्वर की संतान भी कहलाता है ईश्वर तो है माए उपाधिक चैतन्य और ईश्वर का माएपाधिक चैतन्य का कार्य अपंचकृत पंचमहाभूत और अपंचकृत पंच महाभूतों का कार्य जो समि सूक्ष्म शरीर है उसे उपाधि के रूप में स्वीकार किया तो ईश्वर का कार्य उपाधि के रूप में स्वयं ईश्वर स्वीकार करता है तो प्रजापति बन जाता है वो ईश्वर की संतान भी है प्रथम संतान है इसलिए प्रथम शरीरी भी उसे कहते हैं ईश्वर क्या नाम वो ईश्वर की संतान भी कहते यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम ये वो ये वेदांश प्रहिणुती तस्में और ईश्वर भी हैं हम लोगों की दृष्टि में ईश्वर है और ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर की संतान है और प्रजापति है और द्वितीय प्रजापति हैं हिरण्यगर्भ की भी संतान मानी जाती है विराट को ईश्वर का पौत्र और हिरण्यगर्भ का पुत्र लेकिन हम लोगों की दृष्टि में वो भी ईश्वर है इसीलिए उस तीनों उपाधियों के साथ अंतर्यामी के रूप में जुड़ा हुआ जो तत्व है वो ये ही है ब्रह्मा। इसलिए वैश्वानर उपासना में वैश्वानर ये किसी कार्य की मात्र उपासना नहीं है ब्रह्म की उपासना है ना वैश्वान ब्रह्म की उपासना है कार्य उपाधिक समी स्थूल कार्य उपाधिक ब्रह्म की उपासना वैश्वान उपासना है क्रम मुक्ति की साधन भूता तो यहां प्रजापति शब्द से द्वितीय जो प्रजापति हैं हिरण्यगर्भ नहीं हिरण्यगर्भ तो प्रथम प्रजापति है विराडु किनको तो हाँ। हाँ। हा हा तो ठीक है हाँ। तो प्राण ही विराड भी है वो विराट ऐसा को ईश्वर करना उसको हो को बड़ा की उपासना प्राण की उपासना तीनों रूपों का वर्णन होता <गाँगा> हुआ ऐसा लगता है प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा तो प्राण को भी हाँ तो ये रुद्र और विष्णु आदि जो है ये सूत्रात्मा से नीचे के है हाँ, ये तो सूत्रात्मा तो सूक्ष्म कार्य अंत है ना और इनकी जो उपाधि है ये साकार है मूर्त उपाधि है सशंक चक्रम सकीट कुंडलम जब लेते हैं और चंद्रोदाषित वशेखरे ये लेते हैं तो ये साकार होने के कारण है हाँ, तो वो जो वैदिक रुद्रादि हैं, वैदिक विष्णु आदि हैं, वे देवता कोटि में हैं और एक देव कौन है कहा तो एक देव माना जाता है प्राण को दो बृहदारण्य में और रुद्र तो एकादश हैं, वो प्राण के ही अवांतर भेद है यानी कार्य रूप है इसलिए प्राण उनसे उत्कृष्ट माना जाता है सूत्रात्मा इसलिए प्राण में सर्वात्मकत्व तो है ये दिखाया जा रहा है तो प्रजापति ये प्रजापति यानी विराड़ ये भी प्राण का कार्य है ना प्राण जो सूत्रात्मा है हिरण्य गर्भ उसका कार्य विराड है तो विराड से तो और भी नीचे आते हैं रुद्र विष्णु आदि जो दूसरे इसलिए इनको कहा जा रहा है कि यह प्रजापति शब्द से लिया जा रहा है द्वितीय जो प्रजापति विराड़ और वो विराड रूप जो प्रजापति हैं, त्वेव वो भी तम शब्द से ग्राह हैं प्राण ओ आप ही हैं प्राण को कहा जा रहा है कि विराट भी आप ही है और आगे कहते हैं कि त्वेव गर्भे चरसी तो प्राण को ही कहा जा रहा है कि आप ही गर्भ में यानी माता पिता के उदर में चरसी यानी विचरण करते हो माता पिता के गर्भ में यानी उदर में आप रहते हो सप्तम धातु के रूप में और माता के उदर में नौ महीना प्रजा के रूप में जो संतान होनी है उस रूप में आप माता के उसमें रहते हो सर्वात्मा है तो वो गर्भ भी वो प्राण को रई रूप बता करके रई का ही सप्तम रूप भी पहले बताया है ना वो अन्न का सप्तम धात्वात्मक रूप वो भी प्राण ही है सर्वात्म तो बताते समय और उस रूप में आप पिता के गर्भ में यानी उदर में तथा आ, आ, माता के गर्भ में पुत्रादि के रूप में निवास करते हो चरसिकारते हैं और फिर जब निश्चित समय गर्भवास का समाप्त हो जाता है संतान का तो त्वेव प्रतिजाए से तो पुत्रादि के रूप में आपसे अलग कोई उत्पन्न नहीं हो रहा है आप ही उत्तरादि के रूप में प्रति जाय से इसमें प्रति उपसर्ग है प्रतिरूपसन इसका प्रतिरूप यानी सदृश तो किसके सदृश तो जिनके गर्भ में विचरण कर रहा था प्राण उनके प्रतिरूप होकर के उनके सदृश ने माता पिता के सदृश होकर के संतान के रूप में आप ही प्रगट होते हो जाय से और पहले से भी विद्यमान हो माता पिता के रूप में और पुत्र के रूप में फिर प्रगट होते हो उनके सदृश बनकर के तो इस प्रकार आप स्वरोपकारक होने से हे प्राण आप जिन जिन पर उपकार करते हो वे वे सब आपके कृतज्ञ बनकर करके, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आपको भेंट प्रदान करते हैं भेंट समर्पित करते हैं ये कहा जा रहा है कि हे प्राण इ सर्वाइमाह प्र, प्रजा यानी ये सब प्रजा क्या करती है तो बलिम हरंती तो बलि का अर्थ है भेंट तो ये सारी प्रजा आप ही तो इस शरीर में भोगता हो अत्ता प्राण है ना ये सभी प्रजा आपको भेट प्रदान कर रही है चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से उनके रूपादि विषय रूपी भेट प्राण को प्रजा समर्पित कर रही है रसन इंद्रिय उससे ग्राह्य जो सड़विध रस है वो भी प्राण को समर्पित कर रहा है का अर्थ है उन इंद्रियों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले आहार रूप जो ये विषय आहरण करके दिए जा रहे हैं आहरित करके विषय उनका अनुभव करने वाला उनका भोग करने वाला भोक्ता आप हो ये तो आद्य जो है अन्न वो दे देते हैं और उसे आप ग्रहण करते हो इससे तो बताया जा रहा है सर्वात्मत्व होने से प्रजापतित्व तो भी और इनके सारी प्रजा के द्वारा आपको अन्न प्रदान किया जा रहा है तो अन्न प्रदान करना तब संभव होगा जब ये अत्ता होगा और ये खा ही नहीं सके तो आद्य का दान उनके लिए व्यर्थ है जो खा नहीं सकता है उसके लिए इसलिए जो प्राण के उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं वह प्राण को प्रदान कर रही है सभी प्रजा प्राण की कृतज्ञ बन करके ये कहते हुए ये कहा जा रहा है कि प्राण ही एक सभी शरीरों में अत्ता है और सभी शरीरस्थ इंद्रिया अपने अपने विषय रूप अन्न को आहरण करके प्राण को समर्पित कर रहे हैं हाँ। तो प्राण उपाधिक ब्रह्म है हाँ। वहां तो अत्रित्व तो है सारे जगत का प्राण का भी जो कारण है ह हाँ। हाँ। तो इसलिए वहां तो उपस अतृत्वम है उपसंहार ही जगत का अदन करना है अतित्वम क्या है तो उपसंहार कर्तवर्तृत्वम अतृत्वम कहा गया तो वहां तो सूक्ष्म कार्य का भी अदन बताया है वो है कारण ब्रह्म प्रकरण के अनुसार यम्ह च क्षेत्र उभे भवत ओदन मृत्युपेचन क्था वेद ये मंत्र है कठोपनिषद का इसको विषय बना करके आत्ताचराचर ग्रहण ब्रह्म सूत्र का अधिकरण है और उसमें बताया गया कि अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति ला करके आत्ता ब्रह्म प्रलय काल में ब्रह्म ही स्वसंकल्प से सब को अपने आप में समाहित कर लेता है तो प्रलय काल में समस्त सूक्ष्म आकाश तक कार्य वर्ग मात्र को अपने आप में समाहित करना लीन करना ये अतित्व है वहां पर काल का भी अतृत्व है प्रांत तो काल से है और ये है स्थूल कार्य का अत्ता ये है स्थूल कार्य का अत्ता और ये भी उसी में जाता है हा हाँ। इसलिए यहां वाला जो प्रकरण के अनुसार आता है प्राण उपासना का प्रकरण होने से प्राण स्थूल कार्य का अत्ता ये बताया जा रहा इसलिए कहते हैं कि हे प्राण प्रजा तू बलिम हरंती तुभ्यम आपके लिए ही आपके उपकार की जानकारी रखने वाली प्रजा आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए वो करती है भेंट प्रदान करती है आपको यानी आप अत्ता हैं तो कौन से प्राण को भेंट देती है कहते यह प्राणे सह अस्विन शरीरे प्रतिष्ठसी तो यह के साथ तोम का प्रति तुमका प्रतिष्ठसी मध्यम पुरुष है ना तो मध्यम पुरुष में कर्ता होता है युष्म शब्द का अर्थ जिसलिए वहां युष्म शब्द का प्रयोग हो ना हो तब भी मध्यम पुरुष होता है युष्मे समानाधिकरणे स्थानिने मध्यम है उसमें स्थानिनी शब्द का प्रयोग करके बताया जा रहा है कि युष्मत शब्द का प्रयोग न होने पर भी मध्यम पुरूष संज्ञक प्रत्यन्त क्रियापद का कर्ता युष्म शब्द ही होगा इसलिए उसका अध्यय करना कर्ता के रूप में तम का तो यह त्व प्राणयी प्रतिष्ठसी तो प्राणयी यह सह अर्थ में तृतीय है सह अर्थ में तृतीय होने से अर्थ निकलेगा प्राणों के साथ जो आप इस शरीर में प्रतिष्ठित हो तो प्राण शब्द से लेना जो गौण प्राण वाघादी समस्त इंद्रिया इन वाघादी समस्त इंद्रियों के साथ आप इस प्राण मुक्त शरीर में प्रतिष्ठित हो आपके प्रतिष्ठित होने से हम वागादियों की प्रतिष्ठा इस शरीर में है यदि आप न प्रतिष्ठित रहें इस शरीर में तो हमारा शरीर में रहना संभव नहीं होगा और निराभिमानी हो गया है ना? इसलिए वास्तविकता को स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि आपकी इस शरीर में प्रतिष्ठा है उस कारण हमारी इस शरीर में प्रतिष्ठा है स्थिति है आप यदि इस शरीर से निकल जाए तो हमारा इस शरीर, शरीर में एक क्षण भी रहना संभव नहीं होगा इसलिए इन प्राणों के साथ वाघ के साथ इस शरीर में जो आप निवास कर रहे हो उन आपको ये सब वाघ अपने अपने आ, योग्य विषयों का आहरण करके भेंट प्रदान कर रहे हैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं भाष्य को देखिए यह प्रजापति रपी स तमेव तो इसका अनुवाद टीकाकार करते हैं इस प्रकार करना इस वाक्य का भाष्य के यह प्रजापतिर विराट सोपी तमेव इति अन्वय तो जो प्रजापति हैं, कौन विराड वो भी वो भी आप ही हो आपसे अलग नहीं है और आगे कहते हैं गर्भे चरसी पितुर्मातुश्च यानि पितुर गर्भे चरसी मातुश्च गर्भे चरसी ऐसा अनुवय करना तो टीकाकार कहते हैं कि किस रूप में कैसे विचरण करते हो तो टीका का एक वाक्य है इस वाक्य का भी टीकाकार अनुवय बता रहे इसे देखिए पितुर गर्भे तो रूपेण मातुर गर्भे पुत्र रूपेण यश चरति पश्चात तयोरव प्रतिरूप सन यानी सदृश सन यह प्रजाय प्रजाते इति प्रजासे ऐसा उस वाक्य का अन्वय करना कि पिता के गर्भ में सप्तम धातु के रूप में माता के गर्भ में पुत्र के रूप में जो विचरण कर रहा है और फिर उनके सदृश बनकर के जो उत्पन्न हो रहा है पुत्र स तमेव प्रजाए से वह पुत्र आपसे अलग नहीं है आप ही उस रूप में प्रकट हो रहे हो प्रति शब्द का अर्थ है प्रतिरूप ये कहते प्रतिशब्दार्थ उक्त प्रतिरूप स नीति तो जो ये वाक्य है ना कि पितुर का नाम गर्भे चरसी पितमात प्रतिपस्ति प्रति से तो यहां पर प्रति उपसर्ग का अर्थ कर दिया अब एव इसका प्रतिपस्जापतिदरण है टीका में नाणस्य पुत्रूपत्व एवं न तो पितृमातृपत्व तत्कस्मात्त आह इति कहते यहां पर तो एक प्रकार से चरसी गर्भे तमेव प्रतिजाय प्रति से इन शब्दों से प्राण में पुत्र रूपता को मात्र बताया गया माता पिता रूप प्राण को नहीं बताया गया ऐसा क्यों किस कारण से ये प्रश्न हुआ कि ननु प्राण से पुत्र रूपत्व एवं उक्तम न पितिमात्री रूपत्व तत्क ये किस कारण से अत आह इसलिए भस्कर भगवान कहते माता पिता रूप तो पहले से प्रजापति रूप, प्रजापति रूप होने से हई है, है तो एव प्राग एवं सिद्ध तव मातृ पितृत्व तो आप प्रजापति प्राण आप यानी प्राण प्रजापति रूप हो इसलिए आप में मात्री पित्री रूपत्व तो, तो पहले से ही सिद्ध है तो ये जो वाक्य हैं चरसी गर्भे तमेव प्रति इसका निष्कृष्ट अर्थ बताया जा रहा है जो एक निष्कर्ष निकला उसे कहते हैं सर्वदेह देही इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तस् सर्वात्म इतना निष्कृष्टार्थम आह सर्वदेहे इति इत्यर्थ के पास में तो पूर्ण विराम होना चाहिए है हा इसमें नहीं है इसलिए तो तस् सर्वात्म यानी प्रजापतिवाद एव प्रागे सिद्धम तो मातृ पितृत्व यहां पर भी पूर्ण विराम है कि नहीं नए पुस्तक में भाष्य में वहां पर भी होना चाहिए तो प्रजापति व प्रागे व सिद्धम तव मातृ यहाँ भी पूर्ण विराम होना चाहिए और है हाँ तो ये गीता प्रेस की पुस्तक होगी तो उसमें होगा होना चाहिए और टीका में भी इत्यर्थ अर्थ यहाँ पर होना चाहिए पूर्ण विराम दोनों जगह तो ये अलग वाक्य है और सर्वदेह देहाकृति देहा छद्मना ये एक अलग वाक्य है तो तस्य तस् सर्वात्मित अर्थ किया उस वाक्य का कि प्राण में मातृपित्व पहले से ही सिद्ध है क्यों तो सर्वात्मक होने से दोनों जगह भाष्य में तव तो मातृपित्व यहां पर भी वाक्य पूरा हो रहा है और टीका में इत्यर्थ के पास में पूरा हो रहा है हाँ। हाँ कर सकते हैं तो आगे है सर्वदेह इत्यादि का अवतरण निष्कृष्टार्थम आह सर्वदेहेति तो जो निष्कर्ष निकला चरसी गर्भे तमे प्रतिजाशे इत्यादि वाक्य का जो निष्कर्ष निकलता है उसे कह रहे हैं सर्वदेह देहाकृति एक प्राण सर्वात्मा आशी इथ आप सर्वदेह तथा सर्व देही के आकार के आकृतने रूप या आकृति शब्द का अवयव तो आप सर्वदेह देही अवयव वाले होने से सर्वात्मक है ना समष्टि रूप है ना इसलिए सर्वदेह देही उसी के अवयव है आकार है इसलिए छदमना का अर्थ है उस रूप से व्याजे न छदमन शब्द है उसका तृतीय का क्वेश्चन है छदमना तो छद्म कहा जाता है वो रूप तो सर्व देह देही रूप से आप ही आप यानी प्राण ही एक प्राण ही सर्वात्मा है सर्वरूप है एक ही प्राण के यह कार्य हैं सर्व देह देही रूप इसलिए आप सर्वात्मा हो और सर्वात्मा होने से प्रजापति रूप हो ये प्रजापतिश्चरसी गर्भे त्वे तो प्रतिजाय से इत्यादि से कहा गया यानी यहाँ तक के ग्रंथ से सर्वात्मा होने से प्रजापति रूप प्राण है ये कहा गया प्राण की उपासना के लिए यहाँ पर प्रजापतित्व अतित्व और वरिष्ठत्व तो गुण बताना है ना तो प्रजापतित्व तो गुण बताया गया यहाँ तक के ग्रंथ से और तुभ्यम प्राण प्रजा त्विमा बलिम हरंति इससे बताया जा रहा है अत्रित्व तो भाष्य में एक दो वाक्य हैं इसको पूरा किया जाए सप्तम कंडिका के उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्य में प्रारंभ हो रही है तुभ्यम यानेद या हिमा मनुष्य प्रजा तू हे प्राण चक्षुरादि द्वारेर चक्षुरादिवार बलि हरती भेट प्रदान करते हैं पूजा समर्पित करते हैं यस्व प्राण चक्षुरादि भी सह प्रतिषसी तो जो आप चक्षुरादि गौण इंद्रियों के साथ सब शरीरों में निवास करते हो इसलिए तुभ्यम बलिम हरंती इति युक्तम प्राण को मुख्य प्राण को सारी प्रजा भेंट क्यों प्रदान कर रही है कहते इसलिए कि चक्षरादि इंद्रियों का सब शरीरों में अवस्थान का हेतु प्राण का अवस्थान है प्राण यदि अवस्थित न हो तो फिर किसी भी शरीर में कोई चक्षरादी इंद्रियों में से रह नहीं सकता ये प्राण का उपकार है हर एक शरीर में वाघ इंद्रियों की स्थिति बनाए रखना रूप उपकार है सब पर अर्जो कृतज्ञ होते हैं किसी के किसी से उपकृत होते हैं तो उनके उपकार की जानकारी रख करके उनको आदर देते हैं उनका सम्मान करते हैं उनको अपनी योग्यता के अनुसार कुछ ना कुछ प्रेम व्यक्त करने के लिए श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भेंट करते हैं तो ये भी भेंट कर रहे हैं तो यस्तम तम प्राणेश चक्षुरादि भी सह प्रतिषसी सर्व अतः अत तुभ्यम बलिम इति युक्तम ये उचित है आगे हैं इत्यादि भोक्ताक्य इसका उतरण लिखते हैं टीकाकार अत्रापि अकृष्टा आह भोक्ताही तोभ्यम प्राण प्रजातिमा बलि हरती सूत्राध का भी न, आ, जो निष्कर्ष हैं यानी तात्पर्य अर्थ हैं उसे बताया जा रहा कि भोक्ता ही यत तवै अन्य सर्वम भोज्यम यहाँ पर के के पास में तुम के पहले अतः शब्द का अध्यय करना इसलिए टीकाकार लिखते हैं अतः अतः इत्यतः इति योज्यम तो अतः इस शब्द का अध्यय करके योजना करना अन्वय करना अतः हाँ। तो जिस कारण से आ, आपको सबके आप भोक्ता हैं सभी शरीरों में आप ही भोक्ता हैं इसलिए ये सब का सब जो भी अन्न दिख रहा है वह आपका ही भोज्य है अध्य है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं अनाध्याय आन... में तारीख नहीं बताई हा तो कल ही रखनी पड़ेगी इसलिए कि वो जो शून्य दिया है ना वो पहले की तारीख मानी जाती है हाँ। तो कल अनाध्याय भी है परसो होगा ओम स, ओम भद्रं भद्रंकरणे भी ही।